जी क्या पांच अवस्था की संभावना है चार से देखिए यदि मानव यदि जागृति को प्रमाणित नहीं करेगा यदि प्रमाणित करने योग्य नहीं है तो पांचवी अवस्था हो जाएगी उसमें आपको क्या तकलीफ है मुझको क्या तकलीफ है तो जैसे एक दो आदमी कर रहा है बाकी नहीं कर रहा है तो पांचवे उसके बारे में यदि आप इस प्रकार से बोलते हो वो एक दो आदमी यदि जागृत हुआ है उसके, उसके लिए तो बाकी लोगों के लिए तो झकमारी है उसी को अनिण करना क्या मारी झक मारी है दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है मतलब पांच अवस्था की संभावना यदि ये, ये सच्चाई है जो मैं जो कह रहा हूं ये जागृति का प्रमाण है ये परिपूर्ण है और इससे मानव जाति पूर्णतया भ्रम से मुक्त हो सकता है उस स्थिति में पांचवी प्रजाति का कोई अवसर नहीं है यदि इससे होता ही नहीं है जैसा दो प्रकार की चिंतन फेल हुई है और काला देवाल के सामने खड़ा हुआ है यदि ये, ये भी काला देवाल के सामने खड़ा होने की स्थिति में और ये चौथे प्रकार के विचारी आएगा नहीं तो पांचवें प्रकार की प्रजाति ही पैदा होगा दो में एक होगा इसमें क्या तकलीफ है जीवन पर... स्कोप के बारे में देखिए स्कोप के बारे में हम कभी कहीं भी ताला लगाने के अधिकार नहीं होता है स्कोप को हम सारे कल्पनाशीलता का उडेल करके हम स्कोप को पहचाने मान कल्पना कर सकते हैं पर जीवन परमाणु के आधार पर मानव को विभाजन जैसे आपने कभी किया था तो उसका विभाजन किस तरह से होता है क्या तो कर सकते हैं क्या क्या बाले? जीवन परमाणु की जागृति या अजागृति की अवस्था में वो तो वो तो विभाजित ही है तो भ्रमित आदमी जागृत आदमी भ्रमित आदमी पशु मानव राक्षस मानव के नाम से जाना जाता है जिनका दृष्टिया होती है प्रिहित लाभ विषय प्रवृतियां होते हैं चार प्रकार आदि चार विषय ठीक है और स्वभाव होता है दीनता हीनता क्रूरता कहता कुछ है करता कुछ है सोचता कुछ है होता अवरे कुछ है इतना भद्रंगी जात होता है आदमी जो पशु मानव राक्षस मानव ठीक हुआ ठीक हो गया उसके बाद मानव आता है मानव का दृष्टि बनती है न्याय धर्म सत्य प्रधानता न्याय को पालन करने वाला होता है परिवार में परस्परता में संबंध को पहचानने योग्य होता है मूल्यों को निर्वाह करने वाला योग्य होता है माँ को माई समझता है बाप को बाप ही समझता है भाई को भाई ही समझता है इसका इन उन मूल्यों को सतत निर्वाह करता है सुखी होता है समृद्ध होता है इसको मानव पद कहते हैं नाम कहा गया है <laughs> उसके बाद इससे आगे अविविक और जागृत जागृति का प्रकाशन प्रमाण प्रस्तुत करता है देव मानव देव मानव में दृष्टिया दो धर्म प्रधान होता है दो धर्म सत्य प्रधान होता है उसके बाद उस धर्म का जो, जो विषय जो होती है केवल लोकेशना शेष रह जाता है मनुष्य में क्या रहता है पुत्रेषणा वित्तषणा लोकेश्ना तीन रहता है उसके बदले में देव मानव में केवल लोकेश्ना शेष रह जाता है बाकी ऐषनाए गौण हो जाते हैं और सदा सदा उपकार करने में उनका प्रमाण बनता है ठीक है दयापूर्वक कार्यकर्ता तो दिव्य मानव क्या कर देता है दिव्य मानव का मतलब यह होता है पूर्ण जागृत रहता है उसको कोई लोकेशना भी नहीं रह जाता है वो अपने जागृति को प्रमाणित करने के लिए मानव परंपरा में सतत काम करता रहता है और उससे उनको उ, उनका उसका सिद्धांत यह है सुखी सुखी बना करके सुखी रहना बनता है यह सिद्धांत है उसको प्रमाणित कर देता है इतना ही बात है छोटा सा काम हम दूसरों को जीने देकर जीते हैं ये दिव्य मानव का काम है सुखी बनाकर जो सुखी होते हैं इसीलिए दिव्य मानव समाधानित करके समाधान को प्रमाणित करते हैं ये दिव्य मानव का काम प्रमाणित होकर के प्रमाणों को प्रमाणित रहते हैं ये दिव्य मानव का काम इस प्रकार की छोटा सा काम करता है दिव्य मानव ठीक है औ पशु राक्षस मानव सारे बड़े बड़े काम कर डाले ये कहेगा माथा भाई मतलब इतने आये ठीक है तो ये इस ढंग से हाँ इस ढंग से बिल्कुल एक धारा प्रवाह सुखद धारा बह रही है अभी तक जो है ना मानव परंपरा भ्रमित परंपरा को ही पाल रखा था उसमें हम एक एक बार चिंतित हुए या पीड़ित हुए उसको हम खोजने के लिए शुरू किया उसको जागृत मानव के पद में हम अपने को आरूढ़ किया प्रतिष्ठित किया प्रमाणित किया उसके पश्चात बाकी लोग भी जागृत हो सकते हैं उसके लिए हम शुरुआत की शुरुआत क्या कर दिया भाई पूछा तो मनुष्य में विश्वास पैदा करने के लिए जीवन विद्या कार्यक्रम लाए मानव परंपरा को मानव परंपरा में मानवीयता को स्थापित करने के लिए शिक्षा का मानवीकरण योजना को तैयार कर लिए हैं और उसको भी प्रमाणित करने की क्रम में हम हैं और उसके बाद सर सर्वमानव के अखण्ड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में प्रमाणित होने के लिए परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था योजना को अलग लागू करने के लिए तैयारी की है हरिहर छोटा सा काम बोलिए सर इसमें कौन सा बड़ी भारी बात व्यापक, व्यापक। वस्तु है व्यापक वस्तु में प्रकृति अनंत इकाई उनके रूप में है क्या लिखा है अनंत इकाइयों के रूप में है ये सभी का सभी चार अवस्था में है जो ज्ञान अवस्था की इकाई दो भाग में है भ्रमित और जागृत इतने लिखा है महाराज जो अभी क्या है हम जागृति के पक्ष में काम करने के लिए हम तन मन धन को लगाए पड़े हैं ठीक ये हमारा काम है हमको इसमें सुख है प्रसन्नता है और सफल होने से भी प्रसन्नता है असफल होने में भी हम प्रसन्न है जैसा हम प्रयत्न करते हैं कि ये यहां एक बढ़िया स्कूल हो जाए है ना मानवीय शिक्षा यहां हो जाए ऐसा हम चाहते हैं ठीक है तो यह, यहां रहने वाले ये बैठी है ये नई भी चाहती है नई भी कर पाती है हम तभी भी इनसे प्रसन्न रहते हैं ये कर भी लेते हैं कहानी कि सोने में सुगंध ही है ये पहले से प्रसन्न और प्रसन्न क्या तकलीफ है आप ही बताओ ठीक है ये यही सब जगह में सर्व देश काल में हमारा संबंध ऐसे है हम सफलता के स्थिति में भी हम प्रसन्न रहते हैं विफलता के समय में भी प्रसन्न रहते हैं तो अभी आज इस देश काल में आप नकारते हैं आगे आगे की देश काल में आप स्वयं साकारेंगे इस विधि से हम चल रहे हैं बाबा जैसे जागृति का कार्यक्रम तो बहुत जरूरी है और ऐसा नहीं हो पाता है उसके बाद भी आपकी प्रसन्नता में फर्क नहीं पड़ता है वो किस भाव और किस समझदारी के अंतर्गत ऐसा उस आधार पर है आपको शुभ स्वीकृत है सहमति है आप में मुझ में जो नकारने वाले सकारने वाले सब में शुभ की स्वीकृति है सहमति है।, है अच्छा जुम्मेवारी नहीं है किस ढंग से हम खुश हैं भाई आज जुम्मेवारी नहीं है कल हो जाएगा क्या तकलीफ है इसमें क्या तकलीफ है बताओ ये भी नहीं है सभी गैर जुम्मेवार होंगे ऐसा भी बात नहीं है कोई ना कोई जिम्मेवार मिलते भी तो जा रहे हैं कोई जुम्मेवार मिलते ही जाते हैं ये भी इ, इस, इन आधारों पर हम विफलता में भी हम खुश रहते हैं सफलता में भी खुश रहते हैं क्योंकि भविष्य में सुंदर ही दिखता है हमको तो आज जहाँ विफलता रहती है भविष्य में उसका सुंदरता सफलता में ही दिखता है हम विफलता विफलता को सदा सादा के लिए ये पूंजी है हमको ऐसा दिखा नहीं है हम, विफलता है क्षणिक है सफलता है निरंतर है क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात है ठीक है तो हम आप सभी मैं समझता हूं जो आज जुम्मेवार नहीं है ईमानदार नहीं है वो भी शुभ की निरंतरता ही चाहता है आज जो स्वयं जुम्मेवार नहीं है वो भी चाहता है जो जुम्मेवार जिमानदारा जी, है कहना ही क्या है वो तो करवे करेगा नाचवे करेगा और उछलवे करेगा और सफल बनावे करेगा इस आधार पर हम सुखी रहते हैं बढ़िया है ना बढ़िया है ना बाबा जी एक प्रश्न है वित्तेषण और लाभोन्माद के बीच में क्या सीमा रेखा है कहाँ पे हो अलग होते देखिये जो लाभोन्माद से वित्तेषण से क्या मतलब वित्तेषण का मतलब है समृद्धि के अर्थ में वित्तेषण है समृद्धि जो है उपयोग सदुपयोग और प्रयोजनशीलता के अर्थ में सार्थक ठीक हो गया जो जहां, जहां तक की ये, ये है लाभोन्मा संग्रह सुविधा के अर्थ में है संग्रह सुविधा भोग बहुभोग अति भोग के अर्थ में है सोच लीजिए आप किस में व्यवस्था होगा किस में अव्यवस्था होगा आप ही सोचिए ऐसा है बाबा आदमी को जागृत करने के लिए सुखी समृद्ध बनाने के लिए हजारों वर्ष से शिक्षा की परंपरा रही है शिक्षा की परंपरा रही अपने अपने ढंग से पढ़ाते रहे आज जहां पर मानव आके खड़ा हो गया पहले भी नहीं थे और आज भी उसके द्वारा जो संपूर्ण दृष्टि संपूर्ण समृद्धि की स्थिति नहीं बन पाई तो जीवन विद्या के प्रकाश में मध्यस्थ में जो कुछ आपने प्रतिपादित किया है उसके मुताबिक शिक्षा का स्वरूप और मानुष्य के संस्कार का क्या स्वरूप होना चाहिए जिसके द्वारा हम इस अपेक्षित उद्देश्य को मानव जाति के लिए प्राप्त कर सके वो अभी अभी वो बात हो गई मानव देव मानव दिव्य मानव शिक्षा मिलती है शिक्षा क्रम में ये शिक्षा मिलेगी ठीक है और कम से कम मानव न्यूनतम जागृति मानवीता को प्रमाणित करने योग्य बना देते हैं न्यूनतम तो उससे जो अमानवीयता से मानवीयता में संक्रमण हो जाता है संक्रमण माने तो वापस जो है ना राक्षस मानव पशु मानव बन नहीं पाएगा उस जगह में आ जाता है ठीक है जैसा मैं पशु मानव राक्षस मानव तो हम बन ही नहीं सकते चाहे कुछ भी हो जाए ये मानिए तो ऐसे स्थिति में आदमी आ जाता है आदमी आने के बाद करेगा क्या आगे देवी मानव ही बनेगा देवी मानव ही बनेगा उनका रास्ते ही उधर हो गया इधर वाला रास्ते ही समाप्त हो गया दोनों के उत्तर दक्षिण हो गया उत्तर में चलने वाला दक्षिण के वो घूम गया या दक्षिण में चल रहा है वो उत्तर में घूम गया ऐसा हो गया पीठ नहीं दे दिया ऐसा हो गया काम ऐसा होने का पहला जो मैंने लक्षण है प्रमाण है पुत्रेष्णा वित्तेषण लोकेशना में आता है वो किसके जगह में जो लाभोन्माद कामोन्माद भोगो के स्थान पर क्या आता है पुत्रेषणा वित्तेषण लोकेषणा में आता है कितना बढ़िया है ठीक है तो इस, इस प्रकार से जो परिवर्तन होता है ये पुनः वापस जो पीछे के स्वरूप के बारे में जाना संभव नहीं रह जाता है इसको हम संक्रमण कहते हैं और इसको संक्रमण को ये ज्योतिष में बहुत अच्छा प्रयोग किया है उसी में ये संक्रमण की बात भी समझ में आता है जो पीछे नाम है उसी का नाम है संक्रमण ठीक है ये बात कही गई है तो सूर्य की गति में चंद्रमा की गति में धरती की गति में उसकी गति में तीस की गति है ये की गति में तीन की गति में सारे ग्रहों की गति में संक्रमण की बात कही ठीक है तो जो इस ढंग से यहां पर पहुंचते हैं तो पुत्रेश वित्तेष्णा लोकेषणा में आ, आहार निद्रा निद्रादी विषयों में है ना और जो इसके जो लाभोन्माद भोगोन्मान और कामोन्माद में और कितना दूरी है आप स्वयं सोचिए इन उन्माद में उन्मादों में आदमी आदमी को क्या प्रमाणित भी कर पाएगा पूछ के देखिए यदि प्रमाणित करता होगा तो करा लीजिए हमारे अनुसार तो होने वाला नहीं ठीक है इसीलिए क्या करना पड़ेगा तो हम उन मादों से मुक्ति पाना बहुत जरूरी है उसके लिए शिक्षा ही एकमात्र संसार है तो उसके साथ साथ युवा और बुजुर्गों के साथ सहमति पाने के लिए जीवन विद्या कार्यक्रम दे दिए ठीक है शिक्षा से आगे पीढ़ी को हम शिक्षित कर लिए इस ढंग से आगे पीढ़ी को हम एक स्वच्छ मानव पद में संक्रमित कराने की काम कर सकते हैं जिनको इसमें उद्देश्य बनता है उत्साह बनता है आवश्यकता बनता है संभावना बनता है समर्थ रहते हैं ये सभी इस प्रकार के काम कर सकते हैं